सरकार जी पांच जनवरी को पंजाब के चुनाव पूर्व दौरे पर गए थे और जिंदा बताया जाता है कि ऐसा ने ही स्वयं किसी अफसर से कहा कि अपने मुख्यमंत्री को थैंक्स कहना मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौटाया और ऐसा कहा जैसे वास्तव में जान बचा ही लौटे ये एक बहुत ही दुखद समाचार रहा सरकार जी पर हमला किसने किया कब किया कैसे किया किसी को भी नहीं पता परंतु सरकार जी सकुशल लौटाए ये सबको पता है ये एक बहुत ही अच्छी खबर है सबको पता होनी ही चाहिए सरकार जी की सुरक्षा में जिन्होंने भी जो भी कोताही बरती है सरकार जी उन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे वैसे दिमाग से शुक्रगुजार है चुनाव के लिए एक शानदार मुद्दा जो दे दिया अतः इसके लिए भटिंडा जिले की फिरोजपुर जिले की सारी की सारी पुलिस को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए और इन जिलों की ही क्यों? पूरे पंजाब की पुलिस को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए बल्कि पंजाब सरकार को ही बर्खास्त कर देना चाहिए आखिर उन्होंने सरकार जी की सुरक्षा में कोताही बढ़ती तो कैसे बढ़ती सरकार जी की सुरक्षा तो एसपीजी नाम की एक सुरक्षा संस्था के पास है उसकी अनुमति के बिना तो सरकार जी के पास परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सिवाय कैमरामैनों के कैमरामैन जरूर सरकार जी के पास कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी शूट कर सकते हैं। कैमरे ऐसी ईश्वर न करे सरकार जी को कोई किसी और चीज से शूट करने की सोचे भी हाँ कैमरे से जहाँ मर्जी जैसे मर्जी जितनी बार मर्जी शूट कर सकते हैं सरकार जी उसके लिए हर समय हर जगह तैयार बैठे या खड़े रहते हैं और कैमरे के सामने आने से तो सुरक्षा कर्मी भी दूर हट जाते हैं सरकार जी की सरकार ने तो हाल में ही कानून भी बना दिया है कि देश की सीमा के 50 किलोमीटर अंदर तक माए अपने बच्चों को बीएसएफ बीएसएफ कहकर डराएंगी पहले बीएसएफ द्वारा डराने का अधिकार सिर्फ 15 किलोमीटर अंदर तक ही होता था जहां ये घटना हुई वो जगह तो पाकिस्तान सीमा से सटी हुई है यही कोई 10-12 किलोमीटर दूर बीएसएफ भी नहीं डरा पाई और घटना हो गई और बीएसएफ है गृह मंत्रालय के अधीन एस भी गृह मंत्रालय के पास ही है पर ग्रह मंत्रालय की कोई गलती नहीं है और ना ही एस या बी की कोई गलती है बस सारी की सारी गलती सिर्फ और सिर्फ पंजाब सरकार की ही है उसी के सिपाही चाय पी रहे थे बाकी सब तो ड्यूटी पर थे पंजाब सरकार को तो बर्खास्त कर ही देना चाहिए आजकल जो भी समाचार प्राप्त होता है सबसे पहले सोशल मीडिया से ही प्राप्त होता है तो हमें भी सबसे पहले व्हाट्सएप से ही पता चला कि सरकार जी किसानों के रास्ता बंद आंदोलन और रैली में खाली पड़ी कुर्सियों के कारण पंजाब में हुसैनी वाला के रास्ते से ही लौट आए बड़ा कारण रैली की खाली कुर्सियां ही रही नहीं तो रास्ता बदल कर ही रैली कराते वो तो हमने घर लौट शाम को गोदी मीडिया देखा तब जाकर असलियत पता पता तो तो वहाँ सभी चैनलों पर यही खबर थी कि सरकार जी पंजाब से जिंदा लौट आए है वो भी पाकिस्तान की सीमा से बस 10 किलोमीटर दूर से ही हुआ यू कि सरकार जी पंजाब के फिरोजपुर में एक चुनाव प्रचार रैली करने के लिए गए थे उस रैली में पंजाब के लोगों को हजारों लाखों करोड़ रुपए की रिश्वत मतलब कि सौगात दी जानी थी चुनाव की घोषणा से पूर्व की चुनावी रैलियों में जो भी सौगात दी जाती है, है वो रिश्वत ही तो होती है ना? एक बार चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी तो फिर इस सौगात खोरी पर लगाम लग जाएगी इसलिए फिरोजपुर में होने वाली ये रैली बहुत ही महत्वपूर्ण थी सरकार जी रैली न कर पाए रिश्वत ना दे पाए इसका सरकार जी को बहुत ही अफसोस हुआ और हमें भी और हाँ एक बात और सरकार जी की सुरक्षा के लिए जगह जगह महामृत्युंजय मंत्र का जाप होते देख दिमाग में आया कि ये तो पहले से ही होने चाहिए थे अगर कहीं कुछ हो गया तो इनका क्या लाभ अब आगे से सरकार जी की सुरक्षा टीम में कुछ पंडित भी शामिल कर लेना चाहिए जैसे ही सरकार जी कहीं दौरे पर निकले पंडितों की टीम महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे और कितना अच्छा हो अगर सरकार जी कहीं बाहर निकले तो शुभ मुहूर्त में ही निकले आखिर हमारे पास सदियों पुराने इतने अच्छे सुरक्षा कवच जो हैं उनका इस्तेमाल सरकार जी की सुरक्षा में क्यों नहीं किया जाए तो श्रोताओं सहकार रेडियो पर अभी आप सुन रहे थे व्यंग श्रृंखला घरी घड़ी में डॉक्टर द्रोण कुमार शर्मा का नया व्यंग जिंदा लौट आए मतलब लौट के ये व्यंग श्रृंखला वेबसाइट newsclick.in पर लंबे समय से तिरछी नजर नाम से प्रकाशित की जा रही है इस व्यंग श्रृंखला के लेखक पेशे से चिकित्सक हैं और इसमें व्यक्त किए जाने वाले विचार उनके व्यक्तिगत होते हैं